सत्रहवा भाग कागज के एक टुकड़े पर नरेंद्र ने अपने नाम के साथ अपनी विलायती डिग्री जोड़कर भीतर भेज दिया उसे पढ़कर दयाल बहुत ही घबरा उठे इतना बड़ा डॉक्टर पैदल चलकर उन्हें देखने आया है ये उन्हें अशोभनीय ढिठाई और अपराध सा लगा वे ये नहीं सोच सके कि जब इस डॉक्टर को ही निकालकर वे इस मकान में रह रहे हैं तो इस लज्जा के कारण किस तरह उसे अपना मुंह दिखाएं पल भर के बाद ही एक और गौर वरन, दुबले पतले झरहरे युवक ने उनके कमरे में प्रवेश किया जो मुग्ध नेत्रों से उसे ताकते रह गए उन्हें ऐसा लगा कि मुझे चाहे जो भी रोग हो और चाहे जितना भयानक हो अब डर नहीं है मैं बच गया ये आश्वासन पाकर कि रोग बहुत मामूली है चिंता का कोई कारण नहीं है वो उठकर बैठ गए और यहाँ तक सोचने लगे कि डॉक्टर साहब को रेलगाड़ी में बैठा आने के लिए स्टेशन तक साथ जाना संभव होगा या नहीं विजया स्वयं चारपाई पर पड़ी है लेकिन उन्हें भूली नहीं है उसी ने अनुरोध करके इन्हें भेजा है ये सुनकर कृतज्ञता और प्रसन्नता से उनकी आंखें छल छला देखते देखते नए डॉक्टर और पुराने आचार्य में बातचीत का रंग जम गया नरेंद्र के मन में आज ढेर सारी ग्लानि जमा हो गई थी किंतु आचार्य के संतोष सहृदयता और मन की पवित्रता से आधे से अधिक धुल गईं बातों बातों में वो समझ गया कि भले ही धर्म संबंधी पठन पाठन बहुत ही थोड़ा है लेकिन धर्म की वस्तु को वृद्ध प्राण भरकर प्रेम करता है और इस यथार्थ प्रेम ने ही मानव धर्म की सत्य दिशा के प्रति उसकी आँखों की दृष्टि को असाधारण रूप में स्वच्छ कर दिया है किसी धर्म के विरुद्ध शिकायत नहीं और अगर मनुष्य शुद्ध है तो सभी धर्म उसे शुद्ध वस्तु दे सकते हैं यही अकपट रूप से विश्वास करते हैं मगर उनका ये असाम्प्रदायिक मतवाद विलास बिहारी के कानों तक पहुँच जाता तो उनका आचार्य पद बना रहता या नहीं इस बारे में घोर संदेह है वृद्ध की शांत सरल और द्वेषहीन बातें सुनकर नरेंद्र मुग्ध हो उठा राज बिहारी और विलास बिहारी का भी उन्होंने बहुत गुणगान किया वो जिसकी भी बात करते उसी के बारे में कहते कि वैसा भला आदमी संसार में उन्होंने दूसरा देखा ही नहीं वृद्ध के मनुष्य को पहचानने की ये अद्भुत शक्ति देख नरेंद्र मन ही मन खूब हंसा अंत में विलास के सिलसिले में ही बड़े प्रसन्न होकर बताया अगले बैसाख में विवाह है और विजया की इच्छा है कि उस समय आचार्य पद मैं ही ग्रहण करूं और ये विवाह ब्रह्म समाज में विवाह का यथार्थ आदर्श होगा लेकिन यदि वृद्ध सौभाग्य और आनंद की अधिकता से स्वतः इतने अधिक विवहल ना हो उठे होते तो आसानी से देख पाते कि अंतिम चर्चा किस प्रकार उनके स्रोता के मुंह पर स्याही पर स्याही पोते चली जा रही है स्नान भोजन के लिए वह नरेंद्र को किसी भी प्रकार राजी नहीं कर पाए लगभग डेढ़ घंटे के बाद नरेंद्र जब सच्ची श्रद्धा के साथ नमस्कार करके बाहर आ गया तब उसे ये समझना शेष न रहा कि उसे पीड़ा कहाँ है उसका मन उदास और बेचैन क्यों है नदी पार होते ही बाई ओर बहुत दूर जमींदार के भवन के शिखर पर नज़र पड़ जाने से उसकी दोनों आंखें फिर जल उठी मुंह फिराकर सीधे मैदान के रास्ते से रेलवे स्टेशन की ओर तेजी से चलने लगा आज अचानक इतना बड़ा आघात न लगता तो शायद वो इतना जल्दी अपने मन को न पहचान पाता स्टेशन पहुंचकर उसने देखा जो माइक्रोस्कोप इतने दुख की जड़ है कालीपद उसे लिए खड़ा है पास आकर बोला डॉक्टर बाबू माजी ने इसे आपके पास भेजा है नरेंद्र ने तीखी आवाज में पूछा क्यों क्यों सो कालीपद जानता नहीं था लेकिन चीज डॉक्टर बाबू की है और इसी को लेकर जो अनेक अप्रिय घटनाएं हो चुकी थीं वे कालीपद से छिपी नहीं थीं इसलिए उसने गांठ की बुद्धि खर्च करके मुस्कुराते हुए कहा आपने वापस जो मांगा था नरेंद्र मन ही मन और अधिक क्रुद्ध हो उठा नहीं मैंने नहीं मांगा मेरे पास देने के लिए रुपया नहीं है कालीपद ने समझा ये रूठ जाने की बात है पुराना नौकर था रुपए पैसे के मामले में विजया के मन के भाव और आचरण के अनेक दृष्टांत देखे थे अपने ज्ञान को और थोड़ा सा फैलाकर थोड़ी सी उपेक्षा से बोला अ बड़ी भारी कीमत ना माजी के लिए दो तो चार रुपए भी कोई रुपए हैं? ले जाइए आप जब रुपयों का प्रबंध हो भेज दीजिएगा रुपयों के संबंध में उसके प्रति विजया के इस विश्वास से नरेंद्र का क्रोध कुछ कम हुआ लेकिन आवाज के तीखेपन को दूर नहीं कर सका इसी से 200 के बदले में 400 देने की असमर्थता प्रकट करके बोला नहीं नहीं तू लौटा ले जा कालीपद मुझे ज़रूरत नहीं है मैं 200 के बदले 400 नहीं दे सकूँगा कालीपद ने विनय भरे स्वर में कहा नहीं डॉक्टर बाबू सो नहीं होगा आप उसे ले जाइए मैं गाड़ी में रख कर ही जाऊँगा इस चीज़ के संबंध में उसका व्यक्तिगत एक विशेष स्वार्थ था विलास को वह फूटी आंखों नहीं देख सकता था उसके प्रति प्रतिद्वेश होने के कारण ही नरेंद्र के प्रति उसके मन में एक प्रकार की सहानुभूति पैदा हो गई थी इसलिए दरबान के द्वारा भेज देने का हुक्म होने पर भी कालीपद स्वयं याचना करके ये भारी बक्स लाद लाया था गला साफ करके बोला आप ले जाइए डॉक्टर बाबू माझी अच्छी होने पर चाहे तो आपसे कीमत भी नहीं लेंगी ये इशारा सुनकर नरेंद्र आग बबूला हो उठा ठीक है उसने बुलाया और विलास ने अपमान किया लगता है ये भी उसी का पुरस्कार है प्लेटफॉर्म पर और भी लोग थे नरेंद्र ने किसी तरह अपने को संभाला और रास्ते की ओर इशारा करके बोला चले जाओ मेरी आंखों के सामने से और मुँह मोड़कर एक ओर चला गया कालीपद कांठ की तरह बुद्धि बेचैन होकर खड़ा रह गया आखिर बात क्या हुई वो समझ ही नहीं पाया लगभग पन्द्रह मिनट बाद गाड़ी आने पर नरेंद्र जब उसमें बैठ गया कालीपध ने धीरे धीरे फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट की खिड़की के पास जाकर पुकारा डॉक्टर साहब नरेंद्र दूसरी ओर देख रहा था मुंह फिरते ही उसकी नजर कालीपद के अद्भुत चेहरे पर पड़ी नौकर से व्यर्थ ही कठोर व्यवहार करके मन ही मन पछतावा हुआ इसलिए थोड़ा सा हंस बड़ी नरमी से बोला आप क्यों आया रे वो कागज का एक टुकड़ा और पेंसिल निकालकर बोला आप अगर अपना पता मेरा पता लेकर क्या करेगा रे मैं कुछ नहीं करूंगा माजी ने कहा था माजी के नाम से नरेंद्र आपे में नहीं रहा जोर से डाँटकर बोला दूर हो जा सामने से पाजी बदमाश कहीं का। कालीपद चौंक कर दो कदम पीछे हट गया दूसरे ही पल गाड़ी सीटी बजाकर चल दी लौटकर जब वो ऊपर के कमरे में पहुंचा, विजया खाट की बाजू में सर करके आंखें मूंदे टिकी बैठी थी पैरों की आहट से आँखें खोलते ही कालीपद ने कहा लौटा दिया लिया नहीं विजया की आंखों में वेदना या आश्चर्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा कागज पेंसिल मेज पर रख कर बोला बाबा रे क्या गुस्सा है ठिकाना पूछने पर बिगड़कर मारने दौड़ा प्रत्युत्तर में विजया मौन रही रास्ते भर कालीपद अपने आप ही सोचता आया था कि मालिक के आग्रह के उत्तर में वह क्या बोलेगा लेकिन उस ओर से रत्ती भर भी उत्साह न पाकर उसने आँखें उठाकर देखा विजया की नज़रें वैसे ही भावशून्य थी साहसा उसके मन में आया कि जान भूझकर ही विजया ने ये बेकार का काम उसे सौंपा था इसी से चुपचाप कुछ देर खड़ा रहा फिर धीरे धीरे बाहर चला गया हालांकि पांच दिन में विजया की बीमारी दूर हो गई लेकिन शरीर स्वस्थ होने में देर होने लगी विलास ने अच्छे डॉक्टर द्वारा शक्तिवर्धक दवाइयाँ और पथ्य का प्रबंध करने में कोई कमी नहीं की लेकिन कमजोरी दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई इस ओर फागुन समाप्त होने को आ गया बीच में केवल चैत का महीना ही रह गया रासबिहारी का संकल्प था कि बैशाख के पहले सप्ताह में ही लड़के का विवाह कर देंगे लेकिन ये देखकर कि वह तो दिन प्रतिदिन कांतिमान और परिपुष्ट हो रहा है और कन्या दुबली और मुरझाई सी होती जा रही है रास बिहारी रोज़ाना एक बार आकर आकुलता प्रकट करने लगे कोशिशों में रत्ती भर भी कमी नहीं हो रही है फिर क्या कारण है उस माइक्रोस्कोप से संबंधित घटना न जाने कुछ अतिरंजित होकर पिता पुत्र के कानों तक पहुँच गई थी सुनकर लड़का जितना उछलने कूदने लगा बाप उतना ही उसे ठंडा करने लगा अंत में उन्होंने लड़के को विशेष रूप से सतर्क कर दिया कि छोटी मोटी बातें लेकर उधम मचाते फिरने से कोई लाभ नहीं होगा विजया की बीमार देह पर बुरा प्रभाव पड़ेगा विलास संसार के कितने ही व्यक्तियों को तुच्छ या उपेक्षा योग समझे लेकिन पिता की पक्की बुद्धि का सम्मान मन ही मन करता था क्योंकि सांसारिक कार्यों में इस बुद्धि की श्रेष्ठता के इतने प्रमाण मौजूद थे कि उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करना असंभव था इसलिए इस बात को लेकर उसके हृदय में भले ही कितना विष इकट्ठा हो गया था खुलकर विरोध करने का साहस उसने नहीं किया लेकिन उससे अधिक सहन न हो सका एक बहुत ही मामूली सी बात पर काली पद के पीछे पड़ गया पहले तो उसे मारने दौड़ा और अंत में घुमाश्ते को बुलाकर वेतन चुका देने की आज्ञा देकर उसे नौकरी से निकाल दिया डॉक्टर ने विजया के लिए सुबह शाम थोड़ा सा घूमने फिरने का निर्देश दिया था उस दिन सवेरे वो नदी के किनारे थोड़ा सा घूम फिरकर लौटी ही थी कि कालीपद आंसू भरे गले से बोला माँ जी छोटे बाबू ने जवाब दे दिया विजया ने आश्चर्य से पूछा क्यों कालीपद रोकर बोला मालिक स्वर्ग चले गए उनसे कभी गाली नहीं खाई माजी, लेकिन आज कहकर वो बार बार आंखें पोंछने लगा फिर रोना बंद करके उसने जो कुछ कहा उसका सार वो है उसने कोई अपराध नहीं किया लेकिन छोटे बाबू उसे फूटी आंखों से नहीं देख सकते डॉक्टर बाबू के पास वो बक्स देने जाने की बात मैंने खुद उन्हें क्यों नहीं बताई क्यों मैं उन्हें घर बुला लाया था आदि आदि विजया कुर्सी पर कड़ी होकर बैठी रही बहुत देर चुप रहने के बाद उसने पूछा कहाँ है वो कालीपद बोला कचहरी में बैठे कागज देख रहे हैं अच्छा जरूरत नहीं अभी तू जा काम पर विजया ने कहा और स्वयं भी चली गई लगभग एक घंटे के बाद उसने खिड़की से देखा विलास कचहरी से निकलकर चला गया उसने समझ लिया कि आज वो उसकी खबर लेने क्यों नहीं आया टयाल रोगमुक्त होकर फिर नियमित रूप से अपने काम पर आने लगे थे शाम से पहले लौटते समय किसी किसी दिन विजया उनके साथ हो लेती थी और बातें करते करते कुछ दूर तक पहुँचा लौट आती थी नरेंद्र के लिए दयाल के मन में आदर कृतज्ञता पैदा हो गई थी बीमारी के बाद उठने पर वृद्ध नए चिकित्सक की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगते विजया चुपचाप सुनती रहती लेकिन किसी प्रकार का आग्रह प्रकट न करती इसलिए दयाल मुंह खोलकर नहीं कह पाते थे कि उनकी बहुत इच्छा है कि उन्हें ही बुलाकर विजया की बीमारी के बारे में पूछा जाए अंदर का रहस्य उन्हें बिल्कुल मालूम न था इसलिए विजया की मौन उपेक्षा से उन्हें आंतरिक पीड़ा होती थी हजार तरह के इशारों द्वारा बताना चाहते थे कि वो लड़का अवश्य है लेकिन जो विख्यात और अनुभवी डॉक्टर तुम्हारी बेकार चिकित्सा करके समय और धन नष्ट कर रहे हैं उनकी अपेक्षा वो कहीं अधिक बुद्धिमान है लेकिन इस गुप्त रहस्य का आभास पाने में उन्हें अधिक दिन नहीं लगे एक दिन साहसा वो विजया के कमरे में आकर बोले बेटी कालीपत को अब मैं उस मकान में नहीं रख सकता विजया को पहले ही संदेह था फिर भी उसने पूछा क्यों दयाल ने कहा जिसे तुम मकान में नहीं रख सकी मैं उसे किस साहस से रखूं? बताओ तो भला बेटी विजया ने मन ही मन अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा लेकिन वह भी तो मेरा ही मकान है दयाल लज्जित होकर बोले सो जरूर है हम सभी तो तुम्हारे आश्रित हैं बेटी लेकिन विजया ने पूछा क्या उन्होंने आपको रखने से मना किया है दयाल चुप रहे विजया समझ गई बोली तो फिर काली को मेरे पास ही भेज दीजिए वो हमारे बापू का नौकर है उसे मैं निकाल नहीं सकती दयाल ने पल भर मौन रहकर संकोच के साथ कहा काम अच्छा नहीं होगा बेटा उनकी अवहेलना करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है विजया सोचकर बोली तो फिर आप क्या करने को कहते हैं दयाल ने कहा तुम्हें कुछ भी करना नहीं होगा कालीपद स्वयं ही घर जाना चाहता है मैं कहता हूँ कुछ दिनों के लिए वह चला ही क्यों ना जाए बहुत देर तक चुप रहने के बाद एक लंबी सांस छोड़कर विजया बोली तो फिर चला जाए लेकिन जाने से पहले उसे एक बार यहां भेज दीजिएगा लंबी सांस की आवाज से चकित होकर वृद्ध ने मुंह उठाते ही देखा विजया के मुरझाए चेहरे पर गहरी घृणा उभर आई थी वह हैरान रह गए लेकिन इस संबंध में और कुछ कहने का साहस उन्हें नहीं हुआ इसके बाद पाँच छः दिन तक दयाल दिखाई न पड़े विजया ने कचहरी में पता लगाया मालूम हुआ कि वह काम पर नहीं आते इससे बेचैन होकर वह जब ये सोच रही थी कि आदमी भेजकर पता लगाना आवश्यक है या नहीं उसने दरवाजे के बाहर उनका खासना सुना वह बड़ी प्रसन्नता से उसी और आदर से उन्हें कमरे में लाकर बिठाया दयाल की पत्नी हमेशा बीमार रहती है अचानक बीमारी बढ़ जाने के कारण वह काम पर नहीं आ सके थे उन्हें स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था उसकी बातों से विजया ने ये तो समझ लिया कि भय की कोई बात नहीं है फिर भी पूछा अब वो कैसी हैं दयाल बोले आज अच्छी है नरेंद्र बाबू को चिट्ठी लिखी थी वो कल तीसरे पैहर आकर दवा दे गए हैं कैसी अद्भुत चिकित्सा है बेटी 24 घंटे के अंदर अंदर 12 आने रोग चला गया है विजया होठ दबाकर हंसी, फिर बोली अच्छी क्यों ना होंगी आप सबका क्या साधारण विश्वास है उन पर दयाल बोले ये सच है लेकिन विश्वास यूं ही तो हो नहीं जाता बेटी हमने परीक्षा करके देख लिया है ऐसा लगता है कि घर में पांव रखते ही सब ठीक हो जाएगा अवश्य हो जाएगा विजया फिर मुस्कुराई दयाल ने खुद भी थोड़ा सा हंसकर कहा वो केवल उसका ही इलाज नहीं कर गए हैं बेटी और भी एक व्यक्ति की व्यवस्था कर गए हैं उन्होंने एक कागज टेबल पर खोलकर रख दिया यह एक प्रिस्क्रिप्शन था ऊपर विजया का नाम लिखा था लिखावट पर नजर पड़ते ही वे थोड़े से अक्षर जैसे आनंद के बाढ़ बनकर विजया के हृदय में आ लगे पल भर के लिए चेहरा रक्तिम हो उठा फिर राख के समान फीका पड़ गया वृद्ध अपनी सफलता के आनंद में ऐसे विभोर थे कि उन्होंने उस ओर देखा तक नहीं बोले तुम्हें उपेक्षा नहीं करने दूंगा बेटी तुम्हें इस दवा की परीक्षा करके देखनी होगी विजया ने अपने आप को संभालकर कहा लेकिन ये तो अंधेरे में ढेले फेंकना है वृद्ध ने गर्वीले स्वर में कहा ये तुम क्या कहती हो इन्हें क्या तुमने नेटिव डॉक्टरों जैसा समझ लिया है बेटी जो फीस देते ही दवा लिख देते हैं ये तो विलायत पास करके आए हुए बहुत बड़े डॉक्टर हैं रोगी को अपनी आँखों से देखे बिना वो कुछ नहीं बताते उन्हें अपनी जिम्मेदारी का क्या साधारण ज्ञान है बेटी विजया ने बनावटी आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा अपनी आंखों से देखकर कैसे किसने कहा कि वो मुझे देख गए हैं केवल आपके मुंह से सुनकर ही उन्होंने ये दवा लिख दी होगी दयाल बार बार सिर हिलाते हुए कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कल जब तुम अपने बगीचे की रेलिंग पकड़कर खड़ी थी तब ठीक तुम्हारे सामने के रास्ते से ही वो पैदल चलकर गए थे और तुम्हें अच्छी तरह देख गए थे शायद उस समय तुम्हारा चित इधर उधर था विजया चौंक कर बोली साहबों जैसी वेशभूषा थी क्या सर पर हैट था दयाल हां हां करके हंसते हुए कहने लगे कौन कह सकता था कि वह असली साहब नहीं हैं? कौन कह सकता था कि वो हमारे स्वजातीय बंगाली हैं मैं स्वयं भी तो चौक पड़ा था बेटी सामने से होकर गए आँखों के आगे से गए उसे देखते गए फिर भी एक बार से अधिक उनकी ओर देखा तक नहीं बल्कि ये सोचकर कि पुलिस का कोई अंग्रेज़ अधिकारी होगा उसने उपेक्षा से आंखें हटा ली थीं वृद्ध को इसका पता ही न चल पाया कि विजया के हृदय में कैसा तूफान मचल उठा है वो अपने आप ही कहते चले गए बीच में केवल चैत का महीना बाकी है बैसाख के पहले या अधिक से अधिक दूसरे सप्ताह में तो विवाह है मैंने कहा बिटिया का शरीर अच्छा नहीं हो रहा है डॉक्टर बाबू कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे उनकी बात यहीं अधूरी रह गई उनके अचानक रुक जाने से विजया ने मुंह उठाकर उनकी नजरों का पीछा करते ही विलास को कमरे में आते देखा कमरे में आते ही उसने महसूस किया कि जो आलोचना चल रही थी उसके आ जाने से बंद हो गई है इससे विलास की आंखें और चेहरा क्रोध से काले पड़ गए लेकिन अपने आप को संभालकर वो पास आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया सामने ही प्रिस्क्रिप्शन पड़ा था उसने उठा लिया और आरंभ में अंत तक तीन चार बार पढ़कर वहीं रख देने के बाद बोला नरेंद्र डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जान पड़ता है आया किस तरह शायद डाक से किसी ने उत्तर नहीं दिया विजया मुंह फिराकर खिड़की से बाहर देखने लगी विलास ईर्ष्या से जलते हुए थोड़ा सा हंसकर बोला डॉक्टर तो बस नरेंद्र डॉक्टर है इसी से लगता है इनसे कोई दवा पी ही नहीं जाती शीशी की दवा शीशी में ही सड़ती रहती है और फिर फेंक दी जाती है खैर यह सब हुआ लेकिन कली काल के इन धनवंतरी ने ये कागज भेजा किस प्रकार सो तो सुनू डाक से भेजा है इस प्रश्न का भी किसी ने उत्तर नहीं दिया तब उसने दयाल की ओर देखकर कहा अब तक तो आप खूब लेक्चर झाड़ रहे थे सीढ़ियों से ही सुनाई दे रहा था पूछता हूं, आप कुछ जानते हैं जब से जमींदारी सरिश्ते में विलास बिहारी के अधीन काम करना शुरू किया है दयाल उससे मन ही मन बाघ के समान डरने लगे हैं इसके अतिरिक्त कालीपद के मुंह से सुनने को भी कुछ बाकी नहीं रहा था इसलिए प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेते ही उनका हृदय बांस के पत्ते के समान कांप रहा था प्रश्न सुनकर उनकी जीभ ऐसी जकड़ गई कि एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला विलास ने कुछ देर ठहर कर डांट कर कहा एकदम भीगी बिल्ली बन गए मैं पूछता हूं जानते हैं कुछ नौकरी जाने का भय निर्धन व्यक्ति को कितना ओछा बना देता है ये देखकर बड़ा दुख होता है दयाल चौंक उठे धीरे से बोले जी हां मैं ही लाया हूं आ यही तो जान पड़ता है कहां पा गए उसे दयाल ने रुक रुक कर सारी बातें बता दी विलास कुछ देर स्तब्ध बैठा रहा फिर पूछा पिछले वर्ष का हिसाब पूरा करने को कहा था पूरा हो गया दयाल ने बुझे मुंह से कहा जो दो दिन के अंदर पूरा कर डालूंगा हुआ क्यों नहीं घर में बड़ी विपत्ति थी रसोई बनानी पड़ती थी आ ही नहीं सका विलास ने अपनी कुत्सित करकश और कटुकंठ से दयाल के रुक रुक कर नकल करते हुए हाथ हिलाकर कहा आ ही नहीं सका तब और क्या मुझे आपने राजा बना दिया है मैंने पिताजी से पहले ही कहा था इन सब बूढ़े आदमियों से मेरा काम नहीं चलेगा इतनी देर बाद विजया ने मुंह फिराकर देखा उसके चेहरे पर अपार गंभीर शांति थी लेकिन दोनों आँखों से जैसे आग निकल रही थी उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा दयाल बाबू को यहाँ किसने बुलाया है जानते हैं आपके पिताजी ने नहीं मैंने विलास ने विजया की ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी इस प्रकार की आंखों की दृष्टि भी कभी देखी नहीं थी लेकिन वो झुकने वाला आदमी नहीं था पल भर चुप रहकर बोला किसी ने भी बुलाया हो मुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं मैं काम चाहता हूं मेरा संबंध काम से है विजया ने कहा जिनके घर पर विपत्ति है वे काम करने किस तरह आ सकते हैं विलास उद्दंडता से बोला इस तरह तो सभी विपत्ति की दुहाई दे सकते हैं लेकिन दुहाई सुनने से मेरा काम नहीं चलता मैंने जरूरी काम समाप्त करने का हुक्म दिया था सो नहीं हुआ उसकी कैफियत चाहता हूँ विपत्ति के बारे में नहीं जानना चाहता विजया के होंठ कांप उठे उसने कहा सभी लोग विपत्ति की झूठी दुहाई नहीं देते कम से कम मंदिर का आचार्य नहीं देगा सो जाने दीजिए लेकिन मैं आपसे ही पूछती हूँ जब आप जानते हैं कि आवश्यक काम होना ही चाहिए तब आपने ही पूरा करके क्यों नहीं रखा आपने क्यों चार दिन काम में गैरहाज़री की कौन सी विपत्ति में पड़ गए थे आप सुनो। विलास आश्चर्य से हत बुद्धि होकर बोला मैं खुद खाता पूरा करके रखूं। मैंने क्यों गैरहाजरी की विजया ने कहा हाँ यही हर महीने आप दो सौ रुपये वेतन लेते हैं ये रुपये मैं आपको खाली यूं ही नहीं देती काम करने के लिए देती हूँ विलास ने मशीन के पुतले की तरह बस इतना ही कहा मैं नौकर हूँ मैं तुम्हारा अमला हूँ अत्यधिक क्रोध से विजया को हित अहित का ज्ञान नहीं रहा उसने तीव्र स्वर में कहा काम करने के लिए जिसे वेतन दिया जाता है उसे इसके सिवा और क्या कहते हैं आपके अनेक उत्पाद में चुपचाप सहती आ रही हूँ लेकिन मैंने जितना सहा है अन्याय और उपद्रव उतना ही बढ़ता गया है जाइए नीचे जाइए मालिक नौकर के संबंध के सिवा आज से आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा जिस नियम से मेरे अन्य कर्मचारी काम करते हैं ठीक उसी नियम से आप काम कर सके तो कीजिए नहीं तो आपको मैंने जवाब दिया मेरी कचहरी में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा विलास उछल पड़ा और दाहिने हाथ की तर्जनी कंपाता हुआ चिल्ला उठा तुम्हारा इतना दुस्साहस विजया ने कहा दुस्साहस तो मेरा नहीं है आपका है मेरी एस्टेट में नौकरी करेंगे और मुझ पर ही अत्याचार करेंगे मुझे तुम कहने का अधिकार किसने दिया आपको मेरे नौकर को मेरे ही मकान में जवाब देने का मेरे अतिथि का मेरी ही आंखों के सामने अपमान करने का साहस कहाँ से आपको हुआ विलास क्रोध से जैसे पागल होकर अपनी चीखों से घर भर को कंपा बोला अतिथि के बाप का पुण्य था जो उस दिन उसे शरीर पर मैंने हाथ नहीं लगाया और उसका हाथ नहीं तोड़ दिया पेश बदमाश चोर लोफर कहीं का कभी देख पाऊं चीखों की आवाज से डरकर गोपाल कन्हैया सिंह को बुला लाया दरवाजे पर उसका चेहरा देखते ही विजया ने लज्जित होकर अपनी आवाज संयत और सामान्य कर ली और कहा आप जानते नहीं मैं जानती हूं कि ये आपका ही बहुत बड़ा सौभाग्य है जो उनके शरीर पर हाथ लगाने का साहस आपने नहीं किया वो उच्च शिक्षित बड़े डॉक्टर हैं उस दिन उनके शरीर पर भी शायद वो एक बीमार नारी के कमरे में विवाद न करते और सहन करके चले जाते लेकिन मेरी इस उपदेश की भूल कर भी अवहेलना मत कीजिएगा कि भविष्य में उनके शरीर पर हाथ लगाने का शौक अगर आपको हो तो या तो पीछे से लगाइएगा नहीं तो फिर अपने जैसे और भी पांच सात आदमियों को साथ लेकर सामने से लगाइएगा लेकिन बहुत हो हल्ला हो चुका है अब रहने दीजिए नीचे से नौकर चाकर दरबान तक डर कर ऊपर चढ़ आए हैं जाइए नीचे जाइए कह कर वो उत्तर की प्रतीक्षा तक किए बिना बगल के दरवाजे से दूसरे कमरे में चली गई